ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पात के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के जन्मादेश इस सूत्र पर व्याख्यागत आक्षेप का समाधान रूप कृत्य भस्कर भगवान ने संपन्न किया जो जन्माद यत इस सूत्र के प्रथम पदार्थ पर तथा वाक्यार्थ पर क्रमतः तार्किक एवं मीमांसकों के आक्षेप हुए उनका समाधान भास्कर भगवान ने किया जन्मादि पदार्थ के विषय में कहा गया कि केवल जन्म स्थिति और भंग इन तीनों को ही जन्मादि क्यों कहा जा रहा है आदि शब्द से स्थिति और भंग को ही क्यों लिया जा रहा है बाकी जो और तीन विकार हैं वृद्धि विपरिणाम अपक्ष इनको भी आदि शब्द से लेकर के जन्मादि पदार्थ जन्मादि जन्मादिष्भाव विकार समूह क्यों नहीं किया जा रहा है? इस आक्षेप का समाधान करते हुए कहा गया कि बाकी विकारों का समावेश सूत्रकार तथा श्रुति मानती हैं इन्हीं तीन में बाकी तीन विकारों का अंतर्भाव करके वृद्धि और विपरिणाम का जन्म में और अपक्षय का विनाश में अंतर्भाव मान करके जन्मादि पदार्थ तीन ही हैं इसलिए मूल श्रुति में तीन के ही वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ जायते जीवंती और अभिसमविशंति जायंते से जन्म को जीवंती से स्थिति को और अभिसमविषंति से भंग को बताया गया तो ये कहा गया कि तीन अच्छे विकारों का जिसमें निरूपण करने वाले पदों का प्रयोग है ऐसा अपस्तंभ ऋषि का देहो जायते अस्ति वर्धते इस वाक्य ही इस सूत्र का विषय क्यों न माना जा केवल तीन विकारों का प्रतिपादन करने वाले पद प्रयोग जिस श्रुति में है उसी को क्यों विषय मान रहे हो या आप स्तंभ याषि का वाक्य ही क्यों ना प्रमाण माना जाए विषय माना जाए इस श्रुति वाक्य का इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा गया कि यदि यास्क वाक्य के वाक्य पर विचार करने वाला यह सूत्र मानेंगे उसे विषय मानेंगे इस सूत्र का तब फिर यह सूत्र ब्रह्म जिज्ञास ब्रह्म का लक्षण करने वाला न होकर के पंचभूतों का लक्षण करने वाला माना जाएगा क्योंकि यास्क ऋषि ने जगत की स्थिति काल में देह में विकारों को प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित करके फिर लिखा है तो देह में विकार संपादक कारण तो भूत है इसलिए भूत लक्षण करने वाला मानना पड़ेगा ब्रह्म सूत्र का यह द्वितीय अधिकरण ब्रह्म लक्षण नहीं माना जाएगा इसलिए जहा उसी वाक्य को इस अधिकरण का मूल मानना है जो मूल कारण जो ब्रह्म है उससे जन्म स्थिति लय बता रहा हो वह वाक्य जन्मादि सूत्र का विषय होगा ऐसा वाक्य है भृगुवल्ली का वो है इस अधिकरण का विषय अब तार्किकों ने कहा पहले तो सिद्धांतियों ने कहा कि ये जो जगत का कारण ब्रह्म है ब्रह्म रूपी चेतन कारण वाला यह संसार है जगत जन्मादि कारणत्व तो चेतन में है ये जो श्रुति अर्थ है और सूत्र अर्थ है इस श्रुति के तात्पर्य का निश्चय करने के लिए श्रुति के सहायक के रूप में वेद व्यास जी ने एक इस सूत्र से युक्ति भी सूचित की है अनुमान सूचित किया है यह जगत रूपी कार्य चेतन आ, का कार्य है घटादि के तरह ये युक्ति बताई है तो इसे सुनकर के तार्किकों ने कहा कि ब्रह्म को बताने वाला जो अनुमान है जगत कारण के रूप में वह अनुमान ही मुख्य रूप से इस अधिकरण का विषय है ब्रह्म निश्चायक श्रुति प्रमाण नहीं जगत कारण अनुरूपेण ब्रह्म का निश्चय करने वाला प्रमाण अनुमान प्रमाण है और उसका ही विचार व्यास जी ने यहाँ पर किया है और श्रुति तो प्रत्यक्ष या अनुमान मूलक जो होती हैं उसे माना जाता है प्रमाण नहीं तो वे जो प्रत्यक्ष या अनुमान से अन अनुमोदित हैं वह अप्रमाण ही है इसलिए स्वतंत्र प्रमाण के रूप में श्रुति का विचार न होकर के अनुमान का विचार हुआ है ब्रह्म को जगत के कारण के रूप से बताने वाला जो अनुमान उसका इसका निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि वेदांत वाक्य रूपी पुष्पों का ग्रथन करना ये ब्रह्म सूत्रों का प्रयोजन है इसलिए तत्त्व समन्वयात इत्यादि उत्तर अधिकरणों में श्रुति वाक्यों का ही तात्पर्य उदाहरण किया गया विचार किया गया तो जन्मादि सूत्र भी वेदांत वाक्य का तात्पर्य अवधारण अनुकूल विचारात्मक ही रहेगा उसका विषय भी वेदांत वाक्य ही रहेगा तो फिर क्या वेदांत वाक्य मूलक यह सूत्र है ऐसा आप कह रहे हो और ब्रह्म जगत का कारण है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण स्वतंत्र रूप से श्रुति है ऐसा कह रहे हो तो क्या अनुमान सर्वथा उपेक्षित है फिर अनुमान प्रमाण की वेदांतियों को जगत कारण ब्रह्म का अवधारण करने के लिए कोई उपयोगिता ही नहीं है इन इस आक्षेप का तार्किकों के समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया कि ऐसा नहीं है अनुमान की सर्वथा उपेक्षा नहीं है मुख्य प्रमाण तो स्वतंत्र प्रमाण श्रुति है और श्रुत्यर्थ बोध का दृढ़ीकरण करने के लिए मननादि की भी अपेक्षा है तर्क भी सहायक बनता है तो उसका निराकरण नहीं करते हैं उल्टी श्रुति स्वयं ही मंतव्य से तथा पंडितों मेधावी इत्यादि शब्द प्रयोग करके बताती हैं कि अपना अर्थ ज्ञापन करने में, में मनन में वेदार्थ अनुकूल जो युक्तियां हैं वे उपयोगी हैं सहायक है इसलिए श्रुति तर्क को अपने सहायक के रूप में स्वयं अपनाती है उपेक्षा नहीं करती लेकिन वह तर्क स्वतंत्र प्रमाण नहीं है ये बताया गया तो यहां फिर मीमांसकों को आक्षेप करने का अवसर मिला वेदांतियों ने कहा कि तर्क भी और विद्वानों का अनुभव भी और निध्यासन भी वेदार्थ ब्रह्म का अवधारण करने में उपयोगी है सहायक है तो मीमांसकों ने आक्षेप किया कि ब्रह्म अपने अवधारण में मानना चाहिए कि तर्क की अपेक्षा नहीं करता आदि की अपेक्षा नहीं करता तर्क निरपेक्ष ही है ब्रह्म स्वयं के अवधारण में केवल श्रुत्यादि प्रमाणक है धर्म के तरह वेदार्थ होने से मीमांसकों के इस आक्षेप का निराकरण सिद्धांतियों ने किया धर्म तथा ब्रह्म इन दोनों की आपस में अलग अलग विशेषताएं बता करके दोनों में वेदार्थ वेदार्थपूर्व समानता होने पर भी साध्यत्व और सिद्धत्व रूप वैलक्षण्य है धर्म साध्य रूप है यानी पुरुष प्रयत्न निष्पन्न होने वाला है पुरुष प्रयत्न से और ब्रह्म सिद्ध है यानि पुरुष प्रयत्न से निष्पन्न नहीं होता ये दोनों में वैलक्षण्य है जो पुरुष प्रयत्न निष्पन्न होता है द विषयक तो विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद सावकाश होते हैं ब्रह्म साध्य रूप न होने से सिद्ध रूप होने से ब्रह्म के विषय में विधि निषेध विकल्प उत्सर्ग अपवाद सावकाश नहीं होंगे चरितार्थ नहीं होंगे तो सिद्ध वस्तु होने से ब्रह्म इसलिए सिद्ध वस्तु ब्रह्म के अवधारण में केवल श्रुत्यादि प्रमाण ही सहायक के रूप में न होकर के श्रुत्यादि के साथ साथ मनन निरिध्यासन और विद्वानों का अनुभव भी प्रमाण बनेगा सहायक बनेगा ये मीमांसकों का निराकरण करते हुए ब्रह्म में सिद्धत्व रूप विशेष दिखा करके मनन सापेक्षत्व दिखाया तो फिर तार्किकों को अवसर मिला कि ब्रह्म यदि सिद्ध वस्तु है तब तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि जो श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण है प्रमाणांतर है उन्हीं का विषय होगा घट के तरह श्रुति का विषय नहीं होगा इसलिए वहां जन्मादि सूत्र में जो श्रुति सिद्ध वस्तु ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म विषयक नहीं है उसका इस जन्मादि सूत्र के विषय के रूप में विचार नहीं होगा अपितु अग्नि जैसे सिद्ध वस्तु होने पर भी अनुमान प्रमाण के विषय हैं ऐसे ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने से अनुमान अनुमेय होगा और जिस अनुमान प्रमाण का वह विषय बनेगा वही जन्मादि सूत्र में स्वतंत्र रूप से विचारणीय प्रमाण है ये आक्षेप फिर से तार्किकों का हुआ इस आक्षेप का समाधान भाष्कर भगवान ने किया कि ये स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का ज्ञापक अनुमान प्रमाण नहीं होगा ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने पर भी स्वतंत्र रूप से अनुमान प्रमाण का विषय नहीं बनेगी प्रत्यक्ष प्रमाण का भी विषय नहीं बनेगी क्योंकि ये अतिय है ब्रह्म अतिद्रिय होने से इंद्रिय अगोचर होने से ब्रह्म की प्रत्यक्ष प्रमाण से किसी भी पदार्थ के साथ व्याप्ति रूप संबंध का ग्रहण नहीं होगा वन्नी तो महानसादी में धूम के साथ चक्षुन्द्र का विषय बनता है अतः धूम के साथ वन्नी का संबंध रूप व्याप्ति ग्रह प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है और दूर से पर्वतादि में वहनिका व्याप्तिरूप संबंध से युक्त व्याप्य धूमदर्शन धु, व्ञापक बन जाता है पर्वतादि में का ऐसे कहीं न कहीं किसी न किसी पदार्थ में प्रत्यक्ष प्रमाण से ब्रह्म की व्याप्तिग्रह हो तब तो वह पदार्थ ब्रह्म का ज्ञापक बन जाए धूम के तरह लेकिन ऐसा है नहीं ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित नहीं हो रहा है इसलिए व्याप्ति का ग्रह नहीं होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से इसलिए स्वतंत्र रूप से अनुमेय भी नहीं होगा ये समाधान भाष्य में करके जन्मादि सूत्र स्वतंत्र रूप से ब्रह्म प्रमाण के रूप में अनुमान का ही विचारक है ये नहीं कह सकते कहा तो सिद्ध वस्तु होने पर भी अतिद्रिय होने से ब्रह्म पक स्वतंत्र रूप से यदि कोई प्रमाण बनेगा तो श्रुति ही बनेगी तो कहा यदि श्रुति ब्रह्म ज्ञापक प्रमाण है तो इस अधिकरण का विषयभूत भूत श्रुति वाक्य कौन सा है यह आक्षेप किया जा रहा है विषय पर तो सिद्धांती कहते हैं वह विषय भूतवाक्य भृगुवल्ली का भी है और अलग अलग शाखाओं में जहाँ जहाँ भी ब्रह्म में जगत कारणत्व को बताने वाले वाक्य हैं ब्रह्म को सत्य ज्ञानादि स्वरूप बताने वाले वाक्य हैं ब्रह्म का जगत कारणत्व तथा जगत कारणत्वरूप तटस्थ लक्षण और सत्य ज्ञानादि रूप स्वरूप लक्षण बताने वाले वाक्य जिन जिन भी शाखाओं में आए हैं उन उन शाखास्तः सभी वाक्य जन्मादि सूत्र के विषय बनेंगे ये यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुनः वेदांत वाक्यम इत्यादि से पूर्व पक्षी करते हैं विषय वाक्य विषयक प्रश्न इसका अवतरण है भाटिका में एक तूत्र से विषयवाक्यम पृछति किम पुनः इति। तो इस सूत्र के विषयवाक्य को भगवान भाष्यकार पूर्व पक्ष के मुख से पूछ रहे हैं कि पुनः तद वेदातवाक्यूत्रेण लील तो वह वाक्य कौन है जिस वेदातवाक्य को जन्माद इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म लक्षण करने वाले वाक्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए विचार किया जाए तात्पर्य अवधारण इस अधिकरण से जिस वाक्य का हो रहा है वह वाक्य कौन है यह हुआ प्रश्न इसका उत्तर दिया जा रहा है भृगुर वारुणी इत्यादि से इससे पहले टीकाकार प्रश्न वाक्य का अर्थ करते हैं इसे देखिए अवतरण से पहले ब्रह्मणि लक्षणार्थत्वेन लक्षणार्थत्व विचारय किम् वाक्यम किम। तो ब्रह्म में ब्रह्म विषयक लक्षण बताने वाला वाक्य इस अधिकरण का हो जाएगा विषय यह अधिकरण है विचारात्मक तो जन्मादेश इस अधिकरण का विषय भूत ब्रह्म का लक्षण बताने वाला वाक्य कौन है वेदांत वाक्य ये हुआ प्रश्न अब भ्रिगु, वारुनी इत्यादि का लिखते हैं टीकाकार अत्र अ प्रथमसूत्रे विशिष्ट ब्रह्मविचारम ब्रह्म ब्रह्मज्ञातु कामस्य ब्रह्मा सूत्रे लक्षण उच्यते तथा स्रुताव मुखो ब्रह्म कामस्य ब्रह्मात काम से जगत्कारणपलुवादेन ब्रह्म ज्ञाप्यते स्रोतासारी सूत्र दर्शय सोपक्रम वाक्य पढ़ती भृगुरी तेकते सू, प्रथम सूत्रे ये जो ब्रह्म सूत्रात्मक शास्त्र हैं ग्रंथ हैं वेदांत मीमांसा नामक शास्त्र इस मीमांसा वेदांत मीमांसा नामक शास्त्र में जो प्रथम अधिकरण है प्रथम सूत्र एक सूत्रात्मक ही एक अधिकरण है जिज्ञासा अधिकरण इस जिज्ञासा अधिकरण में एक प्रतिज्ञा हुई साधन चतुष्टय से विशिष्ट अधिकारी को अपने प्रयोजन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मोक्ष का साधन ब्रह्मावबोध के लिए वेदांत विचार करना चाहिए ब्रह्म विचार करना चाहिए ऐसा जिज्ञासा अधिकरण में कहा गया ऐसी प्रतिज्ञा की गई ये यह यहां पर कह रहे हैं कि अत्र ही प्रथम सूत्रे विशिष्टाधिकारीणों ब्रह्म विचार प्रतिज्ञा तो विशिष्ट अधिकारी हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी उसे मोक्ष प्रयोजनक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत ब्रह्म विचार करना चाहिए ऐसा ऐसी प्रतिज्ञा की इति प्रतिज्ञा ब्रह्म ज्ञातु काम तो ब्रह्म को जानने की इच्छा जिसको है जो ब्रह्म जिज्ञासु है उसे द्वितीय सूत्र से बताया जा रहा है लक्षण जिज्ञास्य ब्रह्म का तो द्वितीय सूत्रे लक्षण उच्यते ब्रह्म जिज्ञासु के लिए उसके जिज्ञास्य ब्रह्म का लक्षण दूसरे सूत्र से बताया जा रहा है तथे श्रुतावपी मुमुक्षोर ब्रह्मज्ञातु कामस्य जगत कारणत्व उपलक्षण अनुवादेन न तो श्रुति में भी ऐसा ही भृगुवल्ली में देखा जा रहा है अन्य उपनिषदों में भी देखा जा रहा है कि ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले ब्रह्म जिज्ञासु को ब्रह्म का बोध कराने के लिए वेदांत के आचार्य ब्रह्म का लक्षण बता करके ब्रह्म ज्ञापन करते हैं ब्रह्म ज्ञान कराने का प्रयत्न करते हैं तो ब्रह्म जिज्ञासु भृगु और वेदांत के आचार्य हैं उनके पिता वरुण तो वरुण जी के पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के भृगु जाते हैं और उनकी ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए भृगु को जिससे ब्रह्मबोध हो ऐसा ब्रह्म का लक्षण वाक्य बताते हैं और फिर कहते हैं लक्षण जिसमें घटेगा वो ब्रह्म है ऐसा तुम विचार से लक्षण घटा करके देख लो जिसमें घटे उसका ही ब्रह्म के रूप में निश्चय कर लो तो शास्त्र में भी श्रुति में भी ब्रह्म सूत्र का जो क्रम है वैसा ही क्रम देख दिख, दिखने को मिल रहा है ओ, ब्रह्म जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान जिससे हो इसके लिए ब्रह्म का लक्षण बताया जा रहा है यहां पर भी ब्रह्म जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में ब्रह्म विचार की प्रतिज्ञा करने के बाद द्वितीय अधिकरण से ब्रह्म लक्षण बताया जा रहा है इसलिए ब्रह्म सूत्र में और श्रुति में समानार्थत्व रहा है। ये पर रहे हैं टीकाकार की तथा श्रुतावक्षुकाम से जगत्कारण तो्रह्म ज्ञाप्यते स्रोता सूत्र पठति दर्शक्रमक्य सहित वाक्य का यहाँ पर इस जन्मादि अधिकरण के विषय के रूप में पाठ करते हैं भास्कर भगवान यानी उसे बताते हैं भृगुर्वी वारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो इति उपक्रम्य इति उपक्रम्य आह भूतानि जायन्ते अभिशंशिज्ञास्व त्रम जीवन्ति आनंदूता प्रयन्ति जाता इति तो ये है तो बताया गया कि ब्रह्म जिज्ञासु हैं वरुण के पुत्र वरुण के पुत्र होने से भृगु को वारुणी कहा जा रहा है जैसे दशरथ के पुत्र होने से, से दशरथी कहा जाता है राम जी को ऐसे वरुण के पुत्र वारुणी और वे जब उन्हें ब्रह्म जिज्ञासा हुई तो ब्रह्म को जानने के लिए अपने श्रोत ब्रह्मनिष्ठ पिता के पास ही जाते हैं पिता समझ करके नहीं ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मोपदेश आचार्य समझ करके उसने कहा वरुण पितरम उपसार आदि ही भगव ब्रह्म इति हे भगवान आप मुझे ब्रह्मोपदेश करिए यहाँ से उपक्रम करके ये कहा श्रुति ने इति कर्केम्य आह आह का करता है श्रुति श्रुति आह क्या कहा तो कहते भूतानी जायन्ते यमान भूता जाता जीवंती ययासंवती तद्विजिज्ञास्व तद इति ये कहा कि जिससे भूत शब्द आकाशादि जगत निष्पन्न हो रहा है उत्पन्न हो रहा आकाशादि जगत का जन्म जिससे होता है तद ब्रह्म ऐसा अन्वय करिए तो वा वी भूतानी जायते तद ब्रह्म जो भूत शब्दित आकाशादी जगत का जन्म हेतु है जगत के जन्म का हेतु है वह ब्रह्म है और ये न जाता जीवंती तद तो ये न ब्रह्मणा जाता उत्पन्ना कार्याणी जीवन्ति यानी स्थिति प्राप्व स्थिति को प्राप्त करते हैं यानी जो उत्पन्न हुए कार्य के स्थिति का हेतु है कार्य को सत्ता प्रदान करता है वह ब्रह्म है और प्रयंती भूतानी यशंती ऐसा अनुवाद करिए प्रयंती ये भूतानी का विशेषण है तो प्रयंती भूतानी इसमें प्रयंती का अर्थ है प्रलीन प्रलीयमानी प्रलीन हो रहे हैं जो भूत विनाश को प्राप्त हो रहे हैं प्रलय काल में लीन हो रहे हैं जो भूत कार्य वे यत अभिसंविशंति तो नष्ट होने वाले भूतों का जिसमें लय होता है लीनानि शंती यानी लीनातीनि यद्रह्म तो लीन होने वाले प्रलय काल में भूत प्राणी जिसमें लीन होते हैं वो है ब्रह्मा का मतलब जगत जन्म स्थिति लय कारण ब्रह्मा है ऐसा ब्रह्म का लक्षण बताया और कहा कि ये लक्षण जिसमें घटेगा उसे विचार से जानो तद जिज्ञासस्व उसे ही ये लक्षण जिसमें घटेगा उसको विचार से ब्रह्म के रूप में समझो तो भृगु ने ब्रह्म का लक्षण वरुण जी से सुन करके एक एक में घटाना चाह अन्नादि में और अंतिम पर्याय में भृगु ने लक्षण का समन्वय आनंद में देखा आनंदाधेव खलु इमा भूता जायन्ते आनंदे न जाता जीवंती आनंदम यंती अभिसंविशंति तो इस प्रकार आनंद से ही जगत का जन्म आनंद से ही स्थिति और आनंद में ही लय ये निर्धारण कर लिया इसलिए आनंद ही ब्रह्म है जिससे जगत का जन्म हो जिससे जगत की स्थिति हो जिसमें जगत लीन हो वो ब्रह्म है आनंद से जगत उत्पन्न होता है आनंद से ही स्थित है और आनंद में ही लीन होता है इसलिए आनंद ही ब्रह्म है ये निश्चय हुआ तो ये कहते हैं कि तरणवाक्य जो ब्रह्म का लक्षण बताया ये लक्षण जिसमें घट जाए ऐसा ब्रह्म का निश्चयक वाक्य हुआ आनंदा देवखलुमानी जायन्ते है आनंदेन जीवन्ति जीवंती प्रयन्ति प्रयती इति तो ये जो भृगुवल्लि का वक्य हैं यद इस सूत्र का विषय है थोड़ी टीका है टीका को देखिए अधि ही भगवो ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि स्मार उपदिश इत्य भगवो यानी हे भगवन ऐसा वरुण जी को संबोधित करके भृगु प्रार्थना कर रहे हैं अधि ही लोट लकार रहे प्रार्थनार्थ में और अधि पूर्वक इंग धातु हैं अंतर्भावित न्यर्थ एक स्मरणे और इंग अध्ययन धातु से ये हो जाता है तो ये एक धातु है परस्मयपदी है ना तो स्मरण कराइए हाँ अधि उपसर्ग है वो हमेशा रहेगा तो ये जो है हे भगवान ऐसा संबोधित करके भृगु वरुण जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मा का मुझे स्मरण कराइए शब्दार्थ होगा स्मरण कराइए का अर्थ है उपदेश करिए स्मारय यानी स्मरण कराइए स्मरण कराइए एक अर्थ है जिससे मुझे ब्रह्म की प्रत्यभिज्ञा हो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ऐसी इस प्रकार का उपदेश करिए तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा मुझे ब्रह्म का स्मरण हो जाए प्रत्यभिज्ञा हो जाए इस प्रकार आप उपदेश करिए ये अधि भगवो ब्रह्म इसमें अधिशब्द का अर्थ निकला येन इति एकत्वम विवक्षितम तो येन जातानि जीवन्ति जीवंती यहाँ पर ये नृतीय एक वचन है तो एक वचन होता है प्रकृति का जो अर्थ है उसमें एकत्व की विवक्षा होने पर प्रकृति है का अर्थ शब्द का अर्थ है ब्रह्म और उसमें एकत्व को बताने के लिए एक वचन होगा इसलिए यहां पर कहते हैं कि ये न इति एकत्वम विवक्षितम तो ये ना निक वचन का प्रयोग करके यत शब्दार्थ में याने ब्रह्म में एकत्व श्रुति करी है विवक्षित है ब्रह्म अनेक नहीं है जगत का कारण जो है वह एक ब्रह्म है बहुत जगत के कारण अनेक परमाणुवाद जो है ना परमाणु कारणवाद अनेक परमाणुओं का मिल करके ये जगत बना है उसका एन में एकत्व एक को विवक्षित करके निराकरण किया जा रहा है एक प्रकार से। इसलिए कहते हैं कि ये विवक्षित नानात्व ब्रह्मत्व विधान अयोगात् ब्रह्म तो एक है और यदि एकत्व एक विवक्षित नहीं मानेंगे तो अनेक कारण होंगे तो अनेकों में ब्रह्मत्व नहीं बताया जाएगा ब्रह्म का लक्षण नहीं हो पाएगा इसलिए यह होगा कि यत जगत कारणम तत एकम इति अवांतर वाक्यम एक अवंतरवाक्य बनेगा जो जगत का कारण है वह बहुत नहीं है एक है अनेक परमाणु मिलकर के जगत नहीं बना है अभी एक ही कारण से जगत बना और यद एकम जो एक कारण है वो कौन है कहते यद एकम तद इतिवा एक तद एक वाक्य बनेगा और यद कारणम तद एकम ब्रह्म महा इति महावाक्यम इति भेद और जो एक जगत का कारण है वह ब्रह्म है इस प्रकार ये एक महावाक्य बनेगा तो अब किम किमतरी निर्णय वाक्यम इसका उवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार कि किम स्वरूप लक्षणम इति आशंक्य वाक्य शेषात निर्णीतो शब्दार्थ सत्य ज्ञान हाँ, हाँ, ये इससे ब्रह्मात्म एक तो भी निकल आएगा हाँ प्रधान वाक्य ये होगा हम्म हाँ। तो आगे तस् निर्णय वाक्यम इसका अवतरण है कि कहा हो ये जिससे जगत जन्मादि संपन्न हो रहे हैं वह ब्रह्म है जगत कारणत्व ये ब्रह्म का तटस्थ लक्षण हुआ तो स्वरूप लक्षण क्या है तर ही यानी जगत जन्मादि कारणत्व यह यदि ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है तो स्वरूप स्वरूपलक्षण किम तो स्वरूप लक्षण ब्रह्म का कौन है इस प्रकार की आशंका होने पर शेषात निर्णित यत शब्दार्थ सत्य ज्ञानानंद तो शेष के आधार पर जो यत शब्दार्थ निश्चित हुआ वह स्वरूप लक्षण को बताने वाला होगा तो यथ शब्दार्थत्व रूपे निश्चित क्या हुआ आनंद तो वो आनंद जो है स्वरूप लक्षण है सत्य आनंद स्वरूप ब्रह्म है तो सत्य ज्ञानादि आदि ये ब्रह्म का लक्षण हो जाएगा स्वरूप लक्षण हो जाएगा इस अभिप्राय से कहते हैं निर्णय वाक्यम आनंदा देव तरणवाक्यम आनंदुमाता जायते आनंदन जाता जीवन आनंद प्रयती अभी इति तो आगे हैं अन्यानी अपि अव जातीय कानी वाक्यानी का अवतरण टीका में यह सर्वज्ञ तस्मा ब्रह्म नाम विज्ञान आनंद ब्रह्म इति शाखा वाक्याषय अपि इति तो अस्य विषय में अच्छे शब्द अस्य अधिकरणस्य। ये जो प्रकृति अधिकरण है जन्मादि अधिकरण इस जन्मादि अधिकरण का विषय मात्र भृगुवल्ली ही हैं ऐसी बात नहीं भृगुवल्ली तो है ही है लेकिन भृगुवल्ली जैसे जो भी चेतन ब्रह्म को जगत के कारण के रूप में प्रस्तुत करने वाले अन्य शाखा के प्रकरण हैं वे भी और सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म का वर्णन करने वाले जो भी शाखांतरीय वाक्य हैं वे भी इस जन्मादि अधिकरण के विषय हैं ये यह यहाँ पर लिखा कि यह सर्वज्ञ यानि जो सर्वज्ञ सर्वोवित हैं ब्रह्म नाम रूपम अन्य जायते, तो उससे यह कार्य ब्रह्म तथा नाम रूपात्मक संसार उत्पन्न होता है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म स्वरूप लक्षण बताने वाला वाक्य हैं ऐसे शाखातरीय यानी अन्य शाखा में आए हुए उपनिषद वाक्य ब्रह्म को जगत के कारण के रूप में प्रस्तुत करने वाले तथा सत्य ज्ञान आदि रूप से प्रस्तुत करने वाले जितने भी उपनिषद वाक्य हैं शाखांतर में वे सब इस अधिकरण के विषय हैं अश विषय इत्याह अपि तो अन्यानी अव जातीय का नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयानि उदाह यानी इस अधिकरण के विषय के रूप में बताने चाहिए उदाह का अर्थ है बताने चाहिए का अर्थ है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त इसका उत्तरण है टीका में एवं जातीय एवं आह वाक्यों का जो विशेषण था एवं जातीय काी भाष्य में वाक्या के विशेषण के रूप में एवं जातीय प्रयोग है ना अन्य एवं जातीय काी वाक्या तो एवं जातीय तत्व का भृगुवल्ली के जैसे वाक्य हैं, ऐसे वाक्य तो भृगुवल्ली के वाक्य सदृश वाक्य एवं जातीय वाक्य कहलाएंगे तो भृगुवल्ली के वाक्यों में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म को जगत कारण के रूप से बताया गया है ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म को जगत कारण के रूप से बताने वाले वाक्यों को कहा जाएगा एवं जातीय वाक्य हाँ, हाँ, हाँ। तो उनमें एवं जातीय का तो यही है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयानी तो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जगत का कारण ब्रह्म है विवर्त उपादान कारण कारण उसको जगत के कारण के रूप में प्रस्तुत करने वाले वाक्य जैसे भृगुअली के वाक्य ने आनंद स्वरूप ब्रह्म को जगत के विवर्त कारण उपादान कारण के रूप में प्रस्तुत किया ऐसे जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण के रूप में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म को उपस्थापित करने वाले वाक्यों को कहा जाता है एवं जातीय वाक्य और उनको इस अधिकरण के विषय के रूप में बताएं टीका में एक वाक्य है यश नहीं, ये तो आगे का ह हाँ, तदम सर्वासु शाखासु लक्षण द्वय वाक्यानि जिज्ञासे ब्रह्मणि समन्विता तिया मुक्ति रीति सिद्धम तो इस प्रकार सर्वासु शाखासु अनेक वेदों की अनेक शाखाओं में सभी शाखाओं में आए हुए जो उपनिषद वाक्य हैं जो ब्रह्म के तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण को बताने वाले वे सब के सब जन्मादि अधिकरण बताता है जिज्ञास्य ब्रह्म में समन्वित है इस प्रकार ब्रह्म के तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण को बताने वाले समस्त उपनिषद वाक्यों का जिज्ञास्य ब्रह्म में समन्वय करने वाला यह अधिकरण होने से इस अधिकरण की समन्वय अध्याय में और स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में बताने के कारण इस पाद में संगति लग जाएगी और इस अधिकरण का फल होगा जो शास्त्र का फल है मोक्ष तो तद्धिया तद्धिया तो तो मुक्ति मुक्ति इति ब्रह्म ज्ञान धिया निकलेगा समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मुक्ति प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा इति सिद्ध तो इस प्रकार ये जो द्वितीय अधिकरण है इसका विचार संपन्न होता है तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कल से करेंगे